कल जो आपका प्रश्न था जिस समय में नाना जीव है जो कि वास्तविक ब्रह्म है, जीव रूप में उपलब्ध होते हैं, उस समय में वास्तव ब्रह्म अलग रहेगा नहीं रहेगा तो हम लोग विचार कर रहे थे कि जैसे अगर हजार घड़ा में प्रतिबिंब हो रहा है आकाश में एक सूर्य है तो जिस समय में हजार घड़ा में ये होने वाले प्रतिबिंब ये सब मानते है कि हम तो अभी घड़ा में है किंतु हमारा वास्तव रूप तो वो है इस प्रकार के मानते हैं ये हो गया दृष्टांत तो। दार्ष्टान्तिक में घास्त मतलब जल हो गया सॉरी घड़ा स्थानीय शरीर जल अंतकर्म तो उसमें चिदाभास होता है तो ये प्रत्येक चिदाभास मानते हैं अज्ञान अवस्था में तो हम तो घड़ा में आबद्ध है ज्ञान होने के बाद जानता है कि तो हम तो ये घड़ा में आव देवाना पदार्थ तो नहीं हम वास्तविक आकाश में रहने वाला किंतु ऐसे मतलब जो प्रतिबिंब है चिदाभस है ये ऐसे कब तक मानते रहेगा ज्ञानी चिदावास एक अज्ञानी चिदावास एक ज्ञानी चिदावास ज्ञानी चिदावास मानता रहेगा कि हम तो वास्तविक बिंब रूप है ब्रह्म ही है किन्तु ये शरीर के साथ ये सब होता है ऐसा ये कब तक चलेगा जब तक यह घड़ा टूट ना जाए, घड़ा तो टूट तो न मतलब तो जाएगा, जाएगा अंतकरण भी गया जी। तो जाने से उसको पुनर्जन्म होने का नहीं है क्यूँकी उस अंतकरण में और कुछ वासना नहीं है आगे चलने के ये जो टूट गया अभी वो एक गया अर्थात वो खाली मानता था कि हम के इसी घड़ा के साथ है किंतु वास्तविक हम तो वो है और वो जब घड़ा ही टूट गया हो गया बाकी जो नौ सौ थे वो ऐसे रहेंगे उनसे फिर जो घड़ा टूटेगा टूटेगा अर्थात तो ज्ञान होने के बाद टूटेगा ज्ञान होने से पहले अगर टूटेगा फिर तो नया घड़ा मिलेगा तो जो ज्ञानी घड़ा जितने होते चलेंगे वो सब टूटने के बाद मिल जाएंगे ये प्रतिबिंब को क्या दुख हो रहा है दुख तो बिंब को होना चाहिए ना कि मेरा ऐसा दुख हो गया क्योंकि हम आईने में देखते हैं तो बिंब को कभी दुख नहीं होता दुख तो इसको होता है तो प्रतिबिंब को कभी दुख नहीं होता बिंब को दुख होता है बिंब को जी न वहाँ क्या होता है ना हम सोचते जो आईना में हम देखते हैं हम मुखो तो तो को देखते है किंतु दुखो क्या मुखो को होता है नहीं होता तो लेकिन यहाँ तो प्रतिबिंब को दुख है प्रतिबिंब को ही तो दुख होगा क्यूँकी प्रतिबिंब ही उपाधि के साथ धात में करता है वास्तविक दुख प्रतिबिंब में है ना बिंब में है ना उपाधि में है क्योंकि सुख दुख तो बुद्धि का वृत्ति है मतलब तो बुद्धि का ही परिणाम है इसलिए वास्तविक उपाधि का धर्म है सुख दुख ये प्रतिबिंब उसके साथ तादात में करता है करके प्रतिबिंब ही करता है दुख आईना में अर्थात जो काला दाग है वो प्रतिबिंब ही अनुभव करता है आईना स्थानीय हो गया बुद्धि कालादार हो गया दुख प्रतिबिंब ही कालादार के साथ में करता है इसलिए प्रतिबिंब को ही दुख भोगना पड़ेगा बिंब को नहीं नहीं प्रतिबिंब प्रयास करने बिंब प्रयास करके बिंब पर... कभी प्रयास करेगा नहीं वो तो सदा मुख्य शब्द ऐसी मैं अनुप्रवेश करते बहुत हो जाता हूँ ये अनुप्रवेश प्रतिबिंब रूपे न जीवे न जीव रूप से अनुप्रवेश करता है जीव रूप से चिदाभास रूप से अनुप्रवेश करता है बिंब अनुप्रवेश करता है सारे उपाधि में कैसे बिंब रूपेणा नहीं प्रतिबिंब रूपेणा जब प्रतिबिंब रूपेणा चला गया प्रतिबिंब का धर्म है कि उपाधि पक्षपाती हो जाएगा जैसे ही प्रतिबिंब आ उपाधि में अब वो प्रतिबिंब उपाधि के साथ सट जाएगा करके माने गया कि हम तो ये उपाधि के साथ मिला हुआ है वो जीव हो गया यहाँ भी प्रतिबिंब नहीं मानता है मैं जीव हूँ ये प्रतिबिंब के वजह से बुद्धि मान रहा है मैं जीव हूँ वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसका उपस्थिति से बुद्धि सब करेगी मानने वाला ये बुद्धि भी है ये बुद्धि मानता है इसलिए यहाँ जो दुख भोगने वाला भी प्रतिबिंब भी नहीं मतलब बुद्धि बुद्धि केवल नहीं कर पाएगा क्योंकि बुद्धि जड़ है और केवल नहीं करेगा क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक कोई पदार्थ होता ही नहीं जी। जी। ये दोनों मिलने से ही जीव बनते हैं अर्थात तो इसलिए कहा जाते है की विशिष्ट बुद्धि अथवा बुद्धि विशिष्ट चिदा ये दोनों मिल करके जीव होते है तो बात कहने से आपत्ति उसका बड़ा एक बिंब नहीं हजार बिंब हजार प्रतिबिंब है कि मतलब ज्ञानी प्रतिबिंब को ज्ञानी प्रतिबिंब को भी कैसा ज्ञान हुआ की वास्तविक ये प्रतिबिंब मिथ्या है घड़ा मिथ्या है खाली मैं जो मेरा जो प्रतिबिंब मेरा घड़ा मिथ्या नहीं सभी घड़े सभी प्रतिबिंब मिथ्या भी है इसलिए ज्ञानी जानता है कि एक ही बिंब है तो और बाकी जितनी सरीर, सब बुद्धि मनो शरीर ये सब मिथ्या है एक ही बिंब है तो कहेंगे उसमें जो है कहेंगे उसका भी बिंब वही एक ही बिंब है यहाँ चिदावास ये चिदावास ये सब चिदावास ये सब शरीर के सब कल्पित है सब मिथ्या है तो इसलिए एक ही रहा जिस मतलब एक व्यक्ति को ज्ञान हुआ किस प्रकार ज्ञान होता है वो बिंब एकमात्र सत्य है ये तो सब मिथ्या ही है नहीं कहेगा कि तो मैं मिथ्या हूँ क्योंकि मैं तो बिंब हूँ ना ऐसा मानता रहेगा वो चिदाभा कहेगा मैं वास्तविक बिंब हूँ ये क्या है वो तो वही बिंब है एक ही बिंब है उसी का सब हजार प्रतिबिंब हुए हैं तो जिस समय में ये प्रतिबिंब नाश हो जाएगा क्योंकि उपाधि नाश होने से ये चला गया बाकी प्रतिबिंबों को ज्ञान नहीं हुआ वो बस ऐसे चलते रहेंगे ये हो गया आभासवाद वाक्तिक के अनुसार जीव। नाना जीववाद हजार जीव, जीव। हुआ। था था। है हजार घड़ा में जिसका ज्ञान हुआ वो मुक्त हो गया बाकी सब ऐसे रहेंगे और जिसका ज्ञान हो गया वो जानता है कि बाकी सब जीव भी मिथ्या है जैसा पहले मेरा जीव तो था वो जैसे मिथ्या है बाकी सब जीवो भी मिथ्या है इसलिए एक ही वो बिंबू वो ही सत्य है ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद भी और बाकी जीव रहेंगे अपना जीवत्व तो जब नहीं रहा कहीं भी जीवत्व तो नहीं है जिस तत्व से कहेगा कि नहीं नहीं यहाँ और कोई जीवत्व तो नहीं है ये तो समय मिथ्या है कहेगा वहां कहेगा वहां भी नहीं है फिर एक मतलब तो एक ही रहा वो तत्व तो तो रहेगा ये नाना जीववाद में ये बातिक मतो को लेकर के और वेदांत का जो मुख्य मत है विवरण मत कहते हैं उसको कहते हैं एक जीववाद वहाँ नानाजीवो है नहीं फिर वहाँ कैसा होता है तो कहेंगे कि बातिक मत में हम बिंब का प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं, विवरण मत में कहा जाएगा कि ये दर्पण में कुछ पदार्थ तो है नहीं हम जब देखते हैं किसको देखते हैं, कहेंगे हम बिंब को ही देखते हैं दृष्टान्त में जैसा हमारा चक्षु का किरण जा करके मतलब दर्पण में टकरा करके सूर्य को देखता है विवरण वाले नहीं कहेंगे कि हम यहाँ देखते हैं कहेंगे हम उसको देखते हैं सूर्य को देखते हैं तो होने से अभी क्या है प्रतिबिंब बोलकर के पदार्थ ही नहीं है तो हम कौन है कहेगा हम वही बिंब ही है तो अगर हम बिंब है तो ये बाकी सभी क्या है इतने बिंब कैसे आएंगे कहेंगे सभी वही एक ही बिंब है तो सभी वही एक ही बिंब है अर्थात सभी उसी बिंब को अपना स्वरूप मानते हैं कैसा कहेंगे वास्तविक अर्थात अगर अभी मैं मान लिया मैं एक ही जीवो हूँ तो मैं अगर एक ही जीवो हूँ ये सब इतना क्या है तो कहेंगे ये सब बाकी इतना नहीं है जैसे स्वप्न स्वप्न में दस आदमी को बना देता है बना करके एक शरीर में तादाद किया बाकी न को युष्मे देखता है व्यवहार करता है बनाने वाला किंतु तो एक है जब वो एक शरीर में तादात में कर जाता है उस समय में वो भूल जाता है कि मैं बनाने वाला हूं भूल करके बाकी न जैसे हैं, ये भी ऐसे भूला हुआ है सब व्यापार करते हैं, मान लीजिए कि एक जिसमे तादात में करता है उसको अभी ज्ञान हो गया कि वास्तविक की मैं ही ये दसों का दसों बनाता हूं और एक में तादात में किया हूं होने से क्या है जैसे जिसमें तादाद में करता हूँ वो शरीर मनोबुद्धि भी कल्पित है बाकी नौ का नौ सब कल्पित है।, तो तो है, क्रे, है।, है वो तो ब्रह्मी है ना हिरण्य गर्भ मतलब क्योंकि अभी स्वप्न मतलब स्वप्न देख रहा है ना अर्थात ब्रह्म तो निष्क्रिय कह देंगे इसलिए वो हिरण्य गर्भ अवस्था में आ जाए स्वप्न तो देखता है अर्थात शरीर है ना हो गया था तो है। जानता है सूक्ष्म शरीर और मनोबुद्धि बनाता हूँ एक में तादात्म्य करके ब्रह्मा बन कर सभा करता हूँ बाकी सब जीव ऐसे हैं इसमें जितने बाकी सब हैं उसमें से कुछ होंगे जिनको ये बात भी पता है वो मुक्त होंगे वो भी ब्रह्मा जी का स्वभा में बैठे होंगे वो जानते हैं बाकी कुछ बद्ध होंगे कुछ मुक्त होंगे ब्रह्मा जानता है कि ये सारे शरीर को मैं बनाता हूँ तो, बात, <laughs> बात क्या है कि एक मैं ही हूँ वो ही मैं कल्पना करता हूँ इस शरीर को भी कल्पना करता हूँ सारे शरीर को कल्पना करता हूँ जैसे बिलकुल स्वप्न जितना जितना जगत में सत्यत्व हटेगा उतना उतना जगत स्वप्न लगेगा लग्न से एक जीववाद पकड़ेगा इसलिए वेदांत का जो आप ऊपर देखेंगे अर्थात बृहद ये एक जीववाद को लेकर के चलेगा वहां नाना जीववाद ये नहीं है अर्थात एक ही है तो जो एक ही जीव है ये बाकी सभी को कल्पना करता है करता है तो मैं कल्पना कर दिया उस व्यक्ति का शरीर मन बुद्धि को कल्पना कर लिया ये जो बात कहता है कहता है ये भी आप ही कल्पना करते हैं वो क्या कहता है हमको तो पता ही नहीं कैसा मैं कल्पना करता हूँ इस प्रकार के हमको आ जाता है कि ये जो वो क्या बोलता है मेरे को पता नहीं है ऐसा ये कल्पना करता है जैसे है कहते हैं ना स्वप्न में सब बनाया बनाने के बाद जो तादात्म्य में क्या एक में बाकी नौ क्या व्यवहार करते हैं ये को पता है क्या नहीं रहता है किन्तु ये जो बनाया पीछे जो को दस बनाया वो बनाने वालों को पता है ना और नौ क्या बोलेंगे ये भी क्या बोल रहा है अर्थात यह कहा पता है कैसे उसको भी तो कहाँ पता कि ये ये सब बोलेंगे ये सब बोलेंगे वो तो अच्छा सब चलता स्वप्न में भी दस है जी है। एक में, में बोल करके सटा हुआ है जी है। और बाकी नौ हो गए जी तो ये जो एक बनकर के सटा हुआ है अर्थात ये दसों को बनाने वाले जो इनके साथ बिल्कुल सटा नहीं हुआ मान सकते हैं कि हिरण्य गर्भ भी सट गया तो जो ईश्वर स्थिति में रहा वो हिरण्य गर्भ को भी जाना बाकी सबके वास्तविक क्या है न थोड़ा कठिन होता है बनाने क्यूँकी ईश्वर का सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा इसलिए ईश्वर हिरण्य गर्भ ही होगा हिरण्य गर्भ सर्वदा ज्ञानी ही रहता है इसलिए हिरण्य गर्भ को पता है हम जिसमें तादात्म्य करते हैं वो क्या व्यवहार करेगा पता है और बाकी नौ का भी पता है मान लीजिए हिरण्य अज्ञानी है ऐसा मान लीजिए स्वप्न में हम एन में भी हम भी करते हैं हम कुछ कुछ सपना करते हैं मैं अभी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर हो गया और जो भी मैं चाहता हूँ वो करता रहता मतलब जान करके मैं कर रहा हूँ और मुझे दुख का संतोष में हो रहा है उसमें भी मतलब जो अच्छा लग रहा है मनोराज्य जैसे करता है अर्थात ये जो जगत हम कहते हैं हमको वास्तव लगता है व्यावहारिक पारमार्थिक दृष्टि से ये व्यावहारिक और है जी जैसे व्यावहारिक दृष्टि से मनोरज्य को हम प्रातिभाषी का कह देते हैं ये इसी प्रकार की है ये केवल कल्पना करता है और पागल भी मनोरज्य करता है और बिल्कुल नहीं जान करके करता है कि आदमी कर, मतलब जान, कर जान करके करता है इतना हो जाता है अर्थात एक ही है वही सब कल्पना करता है अर्थात बाकी वास्तव क्या होता है ना ये आदमी ऐसा बोलता है बोल करके ये ऐसा कल्पना करता है अगर इसका बुद्धि नहीं चलेगा समाधि हो जाएगा ये आदमी ऐसा बोलेगा क्या ये आदमी ऐसा बोलता है इसमें कोई प्रमाण रहेगा हम समाधि हो गया हम लोग दो आदमी है हम समाधि हो गया और ये आदमी बोलता है इसमें कोई प्रमाण रहेगा तो अर्थात इसका बुद्धि काम करने से ये कहता है कि ये आदमी बोलता है बुद्धि काम करने से अर्थात बुद्धि मनोराज्य करने से कल्पना करने से ये जब कल्पना करना बंद कर देगा सुसुप्ति में चला जाएगा समाधि में चला जाएगा बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है ये बुद्धि चलने से ही ये जगत इसलिए कहते ना मन ही तो ये जगत है मन सो अमनी भावे द्वैत नहीं वो तो इसको लेकर के फिर मुझे अभी ये जो ऐसे लगता है मुझे फिर मैं तो ब्रह्म में ही कल्पना कर रहा हूं सबको फिर कुछ अभी एक हाथी आ रहे तो वो भी मेरा कल्पना है मैं सीधा जान करके अभी मैं जान मैं ब्रह्म को मैं कल्पना कर रहा हूँ जैसे ड्रीम में भी ऐसे होता है कुछ कुछ मिर्ग आ जाएगा तो वहाँ कुछ करता है मैं तुरंत उठ जाता हूँ मैं पूरे हो गया मैं मुक्त हो गया वो कला इससे ड्रीम से इसी प्रकार एक हथियार है मैं जान करके बिल्कुल निश्चित करके ये तो देखता हूँ मैं अभी क्यूँकी मेरा कल्पना है अभी कुछ हो जाएगा तो मैं उठ करके में ब्रह्म होना चाहिए ब्रह्म होना चाहिए शरीर तो ब्रह्म हो जाएगा क्या शरीर शरीर ब्रह्म हो जाएगा शरीर तो शरीर रहेगा शरीर सर... हाँ, चला जाएगा। ठीक कल्पित तो हो जाएगा शरीर चाहना फिर भी ठीक है लेकिन मैं मुक्त तो होता हूँ मुक्त होता है अर्थात तो वो समाधिस्त होगा हाँ। समाधिस्त हो जाएगा हाँ। जो ज्ञान जिस जिसको ज्ञान है मैं, मैं जो दूसरा, मतलब फिर दूसरा शरीर में लेता हूँ क्यूँकी मैं ब्रह्म समझ करके शरीर छूट जाए क्यूँकी ब्रह्म समझ करके कैसा समझ जाएगा अगर उसको ब्रह्म का निश्चित नहीं आया तो अगर जिसको संशय विपर्य ज्ञान नहीं हुआ है उस हाथी का दौड़ा में कैसे उसको ब्रह्म निष्ठा हो जाएगा उस समय में नहीं इसलिए तो इतने देरी से मैं जा रहा मतलब जान करके मुझे इतने देरी नहीं रहेगा क्योंकि क्यूँकी स्वभाव तो भाविता जिसका अंतकरण में मैं ब्रह्म हूँ ये संस्कार अधिक दृढ़ हो गया उसको ही ऐसा स्थिति में बोध आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ नहीं तो मृत्यु समय में एक मिनट पास में किसको बैठा दीजिए टेप लगा दीजिए कहता रहेगा हम रहे तो एक सेकंड सुनने से भी मुक्त हो जाना चाहिए ये होगा नहीं क्योंकि सदा तदभाव भावित तो नहीं है जब हमको तो अकस्मात है तो हो जाएगा नहीं तो नहीं अकस्मात जब होता है उस समय में हमारा जो जागृत मन कहते हैं एक चेतन मन एक अवचेतन मन और एक अचेतन मन तीन होता है ना जिस समय में अकस्मात आ जाता है हमारा जागृत मन कार्य करता है उस समय में हमारा अवचेतन मन कार्य करेगा पता नहीं क्यों दौड़ा कहीं पता नहीं भाई तो साफ देखा दौड़ा हम सोच करके जा रहा था किंतु साफ देखा तो दौड़ा जिस समय में ऐसा स्थिति आ जाएगा अर्थात अपना सत्ता को मतलब प्रतिबंध करने वाला जब आएगा उस समय में यह चेतन मन बंद हो जाएगा आपका अंदर में जो अवचेतन है वही कार्य करेगा अवचेतन क्या है सदा तदभाव भाव जिसका ये कहते हैं कि संशय विपर्य रहित तो ज्ञान होगा अर्थात तो उसका अंतकरण इतना दृढ़ निश्चय कर दिया किसी भी परिस्थिति में उसको होगा नहीं होगा नहीं उसको जब हाथी दौड़ाएगा वो कहेगा हाथी दौड़ाता है ये शरीर को दौड़ाएगा मार देगा तो, तो शरीर तो मर जाएगा तो मर जाएगा कोई बात नहीं इसमें हो तो तो मुक्त, है। वो, मुक्त है।, है वो जा सकता है नहीं जा सकता है कहेगा ज्ञानी को भी दौड़ लिया मतलब हाथी दौड़ाया और ज्ञानी दौड़ा भी तो कितने समय तक तो जोड़ेगा जितने समय तक तो उसको अवचेतन मनो कार्य करता है जैसे ही चेतन मनो आ जाएगा तो क्या जा ये कौन दौड़ रहा है किस लिए दौड़ रहे शरीर तो जैसा प्रारब्ध ऐसा तो होगा ना तो हाथी अगर मार है तो मार ही देगा तो तो इसलिए क्यों दौड़ना है तब तक दौड़ेगा जब तक उसको ब्रह्म जो उसका मतलब स्थिति वो नहीं आया अर्थात तब तक उसका अज्ञान कार्य कर रहे उसका अवचेतन में अज्ञान बचा है तो उसे कहते हैं ये सब व्यवहार हो जब नहीं रहेगा क्या ना फिर वो नहीं करेगा मार देगा स्थुण स्थुण मार देगा तो अगर प्रार्ग मार देगा मार देगा मोर श्री को ऐसे कमरे में बंद करके बंदूक दिखाए मार देंगे मोरू श्री अच्छा ठीक है तो दो घंटा दिखाए उसके बाद चल चलते तो इसी प्रकार मार दे रहे तो मार देगा अगर प्रार्भ है तो मार देगा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा क्या बंदूक दिखा पेट्रो तो इसी प्रकार निश्चय आ जाएगा तो अगर नहीं आएगा तब तो व्यथित होगा तो ये जितना जितना दृढ़ होगा कि ये मिथ्या है ये मिथ्या है ये कैसे दृढ़ होगा मोरबर रुब बास न हटे इसको कुछ होगा ना अंतकाल स्मरण तो अंत काल में स्मरण तो कब करेगा उसी के आदेश लोक ये है ना सदा तदभाव भावित तो होने पर ही अंतकाल में होगा देखिए हम सोचते चलेंगे मैदान परिभाषा पार्ट से निकलेंगे और सोच करके चलते रहेंगे हम तो ब्रह्मा है लेकिन बंदर भगाने से हम भूल जाएंगे हम थोड़ा सा जब सत्ता के ऊपर विपद आएगा हमारे चेतन बन चला जाएगा तो हमारा अवचेतन तक तो कितने दूर तक तो गया है अर्थात जहां तक हमारा विचार उठ सकता है जीवत्व का वहां तक तो उससे अंदर तक जाना है कि हम जीवन नहीं है अर्थात कभी भी एक बार भी हमको किसी भी स्थिति में विचार न उठ पाए कि हम जीवन है उसी को तो ज्ञान तो तो है, तो तो है फिर जब धीरे धीरे दृढ़ होगा तो बंदर से भागेगा नहीं भगाने तो से भाग सकता है <laughs> तो, तो फिर और जब दृढ़ हो जाएगा शेर भगा चला गया ये बहुत होता है जो राम तीर्थ जी जी तो उनका शरीर मतलब उनका जी में बह गया तो बह गया बह गया जानकाल गया। गया। तो वहाँ पे तो ये अर्थात शरीर में अत्यधिक आसक्ति होने से वो मृत्यु काल में बहुत ज्यादा दुख होता है जैसे कहते ना जिसको शरीर में बहुत आसक्ति उसको थोड़ा सा कहीं होने से दुख होता है जैसे कहते ना जिनपे जो वाहन खरीदते है न कीमती गाड़ी खरीदते है जिसको उसमें बहुत आसक्ति थोड़ा सा खरोस लग जाएगा नया गाड़ी में पांच आदमी खड़े होकर स्वाभाविक इसी प्रकार के बहुत आदत में होने से पीड़ा होगा नहीं है तो इतना होगा नहीं तो यही हम लोग देखे हैं। कोई है कोई एकदम अर्थात संतोषानंद जीवन करके महात्मा थे आप देखे थे नहीं, नहीं देखे तो उनका शरीर छूट गया अर्थात तो किसी को पता भी नहीं चला अगला से वो किसी को भी सेवा नहीं लेते थे 94 उनका उम्र हुआ था तो शरीर छूट गया और उनका बगल में दो कमरा छोड़कर करके और एक महत्मा थे शरीर छूटने के समय में इतना अर्थात तो हाथ पांव पीटे कि लोग नजदीक जाने के लिए एक तो अंतिम समय में बोला की सामान निकाल दीजिए कमरा से फिर नीचे रू सामान जब निकाले वो बार बार गाली दिए सामान मत निकालो में जो पर्स था उसको इतना जोर पकड़कर अगर महात्मा लोग निकाल नहीं पाए उसको बोले ठीक है रहने दो और ऐसा हाथ पांव पीटने लगे दीवार में लोग बोले कि ये सब टूट सकता है इतना जोर मारने लगे इतना पीड़ा हो शरीर में तादात में दूसरे महात्मा को वो सब नहीं है वो बस आराम से उनका शरीर चलाए जितना तादाद में रहेगा उतना पीड़ा होगा तो अर्थात तो ये जितना जितना हमको जगत मिथ्या होगा हमको एक पकड़ेगा और वादा इत्यादि ये चित्सु भी मैं थोड़ा कम विचार आए है एक जीव वाद ही है हम ही कल्पना करते हम ही हिरण्य हैं हम ये कल्पना कर रहे हमको पता नहीं है तो हम जीव हो जाते हैं जब पता हो जाएगा कहीं वो हिरण्य तो, तो इसलिए ज्ञान होने का मार्ग में पहले व्यस्टि व्यस्टि से समस्ती हिरण्य गर्भ भाव तो आएगा अर्थात मैं ही जगत को सृष्टि करता हूँ फिर आगे ये सृष्टि क्यों करना है फिर समाधि होकर धीरे धीरे ईश्वर स्थिति में जाएगा फिर अच्छा, ठीक है मैं, ये विचार आगे थोड़ा बाद में आएगा अति प्रसंगम संकतेसंग तो, अच्छा तो आपने कह दिए कि सत चित आनंद ब्रह्म है तो इसके साथ ऐकि होता है जब हम घटन कहते हैं तो ब्रह्म आनंद ये तीन रूपों वाला है तो हम जब घट को देखते हैं कहते है घटो अस्थि घटो भाति कि घटो आनंद रूप ऐसे कभी कहते हैं कभी नहीं भी कहते हैं इसके लिए कहते हैं मूल में आनंदात्मक सब अध्यास घट आनंदात्मक चिटी अध सचिद आनंद घट आनंद है क्योंकि के साथ अध्यास दुख से अपी तत्र अध्यास ये दुख भी एक पदार्थ है वो कहाँ अध्यस्त होगा ब्रह्म में होगा तो होने से तथा इष्टत्व व्यवहार ये भी में है, है ठीक घटा व्यवहार दर्शनात् आनंद घट में इष्ट ऐसे व्यवहार होने पर भी आनंद का, में आनंद का अध्यास आनंद में घट का अध्यास सचिद आनंद हो गया ब्रह्म ब्रह्म में घट का अध्यास अभी हम कहते हैं कि घट आनंद रूप है घट इष्ट है घट में इष्ट तो अर्थात घट में आनंद का आनंद में जो घर इस कभी, कभी का घटो इष्ट है ना घट आनंद रूप है घटो हमको अच्छा नहीं लग जिस अच्छा। महादरिद्र है घट घट मिलने से भी हो जाए का घटो छोड़ करके आप मान लीजिए कोई सौ दो सौ करोड़ मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए जिसमें इष्ट बुद्धि होता है ऐसा दृष्टांत दिया। अर्थात कोई भी पदार्थ में आनंद का होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म में में ही है, अध्यास तण्य तद अदर्शनाथ दुखे आनंद आनंदाश अध्यास, अध्यास न दुखे आनंद आनंदाश अध्यास घट में आनंद इष्ट व्यवहार होने से कहते हैं तो, आनंद अंश का अभ्यास हुआ कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जो बोले अच्छी नहीं लगती है तो वहाँ हम वहाँ हम इष्ट तो आनंद का अभ्यास नहीं कर रहे हैं एक को नहीं लग रहा है अच्छी लग रही है एक को नहीं लग रहा है एक तो बुरी लग रही है वो क्या है वही तो पूर्व पक्षी है ना जो दुख लग रहा है जहाँ वो भी ब्रह्म में अध्यस्त तो है वहां भी तरह तरह हुआ तो वहां भी तो आनंद का प्रतिभा होना चाहिए दुख का क्यों हो रहा है ये पूर्व पक्षी का शंका है तो सिद्धांत कहा कि अभी घटो में आनंद का ये अनुभव होने से आनंद का अध्यास माना गया और ये जो दुख है दुख में आनंद का अनुभव नहीं होने से वह आनंद का अध्यास मानेंगे नहीं पूर्व पक्षी कहेगा ये, कहे ये मानेंगे नहीं कैसे आप वो तो अध्यस्त है ना उसमें निमित्त है दुख में भी आनंद का अनुभव होने का निमित्त है अगर घट में आनंद का अनुभव हो रहा है जिस कारण से दुख में भी आनंद का अनुभव होने का समान कारण क्योंकि दोनों ही तो ब्रह्म में अध्यस्त है ना पक्षी ये बात कहेगा सिद्धांत आगे कहता है मूल में न आरोप सती निमित्त अनुसरण घट में आनंद का अनुभव हुआ आनंद का आरोप हुआ इसलिए हम अनियमित अनुसंधान करते हैं क्यों घट में आनंद दिखता है कहते हैं कि यह घट आनंद में अध्यस्त है आरोप दिखने से निमित्त का अनुसरण करते हैं निमित्त का अनुसंधान करते हैं नहीं की निमित्त तो है बोल करके आरोप तो हो जाएगा धूम दिखता है तो हम खोजते हैं ये कहा से आया तो बन्हीं का अनुसरण करते हैं अनुसंधान करते हैं बन्ही है बन्ही धूम का निमित्त तो हो सकता है तो बन्ही जो कि धूमक का निमित्त तो हो सकता है बन्ही मात्र के हम कहेंगे धूम तो होना ही होना है ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते निमित्ते सती आरोप निश्चित ऐसा नहीं कर पाएंगे आरोप हुआ तो निमित्त घट में आनंद का आरोप हमको दिखता है तब हम कहते हैं कि अध्यस्त दुख में आनंद का आरोप नहीं हुआ है इसलिए हम कहें मतलब वहां ये अध्यस्त होने पर भी दिखना चाहिए कार्य होना चाहिए कहेंगे नहीं होगा वह आपको अनुभव नहीं आ रहा है आप कहेंगे क्यों नहीं आता है आप कहेंगे कि यहां निमित्त होने पर आरोप हो जाएगा ऐसा नहीं जैसे बनी होने से धुम नहीं हो जाता है कहेंगे तो वहाँ बन्नी होने से धुम् क्यों नहीं हुआ वहाँ क्यों हुआ जहाँ धूमो हुआ बन्ही होने से एक जगह में धूमो हुआ एक जगह में नहीं हुआ वहाँ बन्ही निमित्त को छोड़कर के और कोई निमित्त आता है बन्नी से धूमो हुआ एक जगह में बनी से धुमो नहीं हुआ बन्ही केवलो मात्र निमित्त हो जाएगा क्या बनी से धुमो क्यों है आया क्यों नहीं आया तो अर्थ संयोग को मानेगे इसी प्रकार की ब्रह्मो में दुख भी अध्यस्त है घट भी अध्यस्त है तो ब्रह्म का आनंद अंश एकमात्र अगर कारण होता तब तो वो कहते हैं कि घट में अगर आया तो दुख में भी आना चाहिए स्पष्ट है ना जी। तो क्योंकि निमित्त जो है अगर दूसरा कोई उसमें और सहकार्य नहीं है एकमात्र निमित्त है सर्वत्र कार्य होना चाहिए जैसे कहते कि दुमो हुआ दुम नहीं हुआ तो बंधी एकमात्र निमित्त नहीं है आर्दयोग है तो यहाँ भी सिद्धांत कहेगा कि ब्रह्म में दोनों अध्यस्त है दुख भी और घट भी किंतु ये घट आने के लिए निमित्त तो वहाँ आपका अर्थात तो पुण्य है घट अर्थात तो घट में आनंद आने के लिए घट को आनंद रूप देखने के लिए निमित्त है ब्रह्मत है आपका अदृष्ट पुण्य अदृष्ट है और दुखों को अनुभव करने के लिए अभी आपका पुण्य अदृष्ट नहीं आ रहा है वहां पाप अदृष्ट आ रहा है ब्रह्म दोनों में कारण होने पर भी बीच में और एक सहकारी आ गया तो पाप होने से दुख पुण्य होने से सुख तो पाप का क्या अर्थ रजस्तम क्या करेगा परिच्न दिखाएगा जितना जितना परिचे भाव भाव उतना उतना दुख जितना जितना परिचन्न भाव हटेगा उतना उतना दुख का अनुभव नहीं होगा सुख दिखेगा तो दुखो यहाँ सहकारि कारण तो आनंद कहने की आवश्यकता ब्रह्म और पुण्य ब्रह्म और पाप आनंद का काम है ब्रह्मा और पुण्य ये दोनों होने से आनंद उपलब्ध होगा ब्रह्मा का जो आनंद स्वरूप है वो अगर पुण्य होगा तभी वो अनुभव हो जाएगा पुण्य अर्थात तो बुद्धिवृत्ति ऐसा ही कराएगा ब्रह्मा और पाप जब होते हैं तो दुख होता है वो भी ब्रह्मा का स्वरूप है ब्रह्मा का स्वरूप अच्छा जो दुखो अनुभव होता है हाँ अर्थात कहते हैं ना कांस का रंग अलग होने से अलग दिख जाएगा दुख अर्थात दुखाकार वृद्धि दुखाकार वृति ये सात्विक वृति नहीं है अर्थात ये जो पुण्य और पाप क्या करेंगे पुण्य आपका सात्विक वृति कराएगा और अनुभव कराएगा परिच्छेद का ज्ञान नहीं कराएगा तो आनंद का अनुभव करवा देगा रजसम ये पाप का कार्य है ये दोनों परिचिन्न दिखाएंगे परिचन्न दिखाने से आनंद का अनुभव नहीं होगा सत्य ब्रह्म का रूप सर्वत्र सबको अनुभव होता है किन्तु तो ये आनंद अंश परिच्छेद भावना चले जाने पर होता है जो की ज्ञान से होता है इसलिए ज्ञान होने से आनंद का अनुभव होता है ब्रह्म का बाकी दो तो तो होता है परिचिन भाव जितना जितना हटेगा उतना उतना आनंद का अभिव्यक्ति होगी तो उसी पर... आनंद में जैसे आनंद स्वरूप है लेकिन बीच में रजतम आने के कारण आनंदी जैसे उस प्रकार की रजस्तम से वृत्ति आएगा वृत्ति हाँ, आएगा आनुदु... तो आनंद का अभिव्यक्ति करने नहीं देगा परिचि करवाएगा ना परिच्छि शरीर इत्यादि के साथ आध्यात्मिक करायेगा में से दुख हो इसको आगे कहते हैं आरोप सती मूल में आरोप सती निमित्त अनुसरण न तो निमित निमित्तम इति आरोप आरोप और निमित्त किस पदार्थ है आरोप अर्थात जो आनंद का आरोप करते हैं। वो आनंद को देख करके निमित्त तो मतलब अच्छा यहाँ मतलब दुख और ये आरोप यहाँ दुख आरोप है आनंद का आरोप है तो निमित्त का हम अनुसरण किए क्यों होता है ना ब्रह्म का अध्यास हुआ और दुख में निमित्त तो है वही ब्रह्म में अध्यस्त है निमित्त ब्रह्म है ब्रह्म में वो भी तो अध्यस्त है मतलब है न तो निमित्त अस्ति इति आरोप आरोप होता है आनंद का और निमित्त हो गया ब्रह्म ब्रह्म अध्यास होने से आनंद का अनुभव आ जाएगा दुख भी ब्रह्म में अध्यस्त है निमित्त हो गया ब्रह्म अध्यस्त होने से आनंद का अनुभव तो कहें कि ब्रह्म अध्यस्त होने से गट में आनंद का अनुभव तो इसका अर्थ हो गया कि दुख भी ब्रह्म अध्यस्त होने से वहां भी आनंद होना चाहिए क्योंकि निमित्त है तो सिद्धांत कहता है कि निमित्त हो जाएगा मतलब आरोप हो जाएगा यह बात नहीं है आरोप हुआ है तो आप निमित्त को खोज लेंगे कितु निमित्त मात्र से आरोप हो जाएगा यह बात नहीं है अर्थात बीच में और एक सहकारी आता है इसलिए आरोप होने से निमित्त होने से आरोप निश्चय होगा अर्थात कारण होने से कार्य निश्चय होगा ऐसा नहीं है नहीं होने का कारण है कि और कोई सहकार्य आता है नहीं तो कारण है तो कार्य होना चाहिए जैसे हम कहते हैं बनी है तो उसने नहीं लगेगा लगेगा किंतु कब नहीं लगेगा मणि हो जाएगा तो अर्थात तो और, तो और कोई सहकार्य आने से कुछ बदलेगा इसी प्रकार के सिद्धांति यहां कहेगा कि दुख का बात है आरोपे सती अर्थात आनंद से आरोप सती निमित्त से अनुसर अनुसरण निमित्त से अर्थात ब्रह्म अध्यास इसका अनुसरण करेंगे किंतु निमित्त है ब्रह्म अध्यास दुख में इसलिए आनंद का आरोप हो जाएगा ये बात नहीं है आरोप हो गया आनंद आनंद का अनुभव और निमित्त हो गया ब्रह्मणी अध्यास तो आनंद का अनुभव होने से ब्रह्मणी अध्यास खोज लिए तो ब्राह्मणी अध्यास है तो निश्चित रूप से आनंद का आरोप होगा ये बात नहीं है दुखा दो सचिद अध्यास अध्यास आनंद आनंद अंश का अध्यास नहीं हो रहा है दुख में वो भी अध्यस्त है सचिद अंश अध्यास हुआ आनंद अंश का अध्यास नहीं हो रहा है यहां कह रहे हैं कि देखिये प्रथम पंक्ति कहा था कि सच्चिदानंद में घटका अध्यास इसी प्रकार के सच्चिदानंद आनंद में दुख से सच्चिदानंदे दुख का सच्चिदानंद में अध्यास तृतीय पंक्ति के मैं कहते हैं दुखाद पहले कहा था ब्रह्मणी दुख से अध्यास अभी कहते हैं दुखाद ब्रह्म अभ्यास अर्थात इतर इतर अध्यास का यहाँ का तात्पर्य है दुखादौ सचिद अध्यास आनंद अंश अध्यास अभाव टीका में आदि आदि पदम दुख साधन जो तृतीय पंक्ति में आदि अर्थात का साधन में भी सचिद अंश का तो अभ्यास हो रहा है आनंद अंश का नहीं हो रहा है सचिद अंश अध्यास टीका में आगे तम तो, अभ्यास अभी दुख और सचिद अंश का तादात्म्य अध्यास होने पर एवं अग्र अभी दुख और सचिद अंश का तादात्म्य अध्यास अग्रे अर्थात दुख साधन में भी सचिद अंश का तो तादात्म्य हो रहा है एवं प्रपंच नाम रूप व्यवहार कितिहां अच्छा सा थोड़ा बाद बाद-बाद में आएगा ये जो सचिद अंश का अनुभव आनंद अंश का अनुभव नहीं होता है जहा क्यों नहीं होता है वो पाप का कारण वो थोड़ा बाद में कहीं कहीं जाते टीका में एवं प्रपंच नाम रूप व्यवहार किन कृत तो प्रपंच में मूल में जगती नाम रूप तो ये जगत भी ब्रह्म में अध्यस्त हुआ इसलिए सत का अध्यास हो सकता है आनंद का कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है नाम रूप ये दोनों कहाँ से आ गए ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्म में तो नाम रूप नहीं है ये दोनों अंश कहा से आ गए? इसके लिए कहते हैं अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंध ये अविद्या का परिणाम है अविद्या का संबंध होने से ये नाम रूप व्यवहार आ जाते है तथम अविद्या अविद्या कहा से आये अविद्या से, से नाम रूप का कल्पना हो ये अविद्या कहा से अविद्या होना दी अन्य हो। होने से और कहा से कैसे प्रश्न होगा से ब्रह्म ब्रह्म के <laughs> है। ब्रह्म के साथ रहती तो जब तक ज्ञान नहीं होगा वो रहेगा ब्रह्म के साथ जैसे ये जो रजू में सर्प दिखा तो हम अगर प्रश्न करेंगे ये सर्प अभी हम देखेंगे हमको सर्प दिख गया हम इसको प्रश्न करेंगे सर्प कब से है ये तो नहीं हो पाएगा हम कहने रजु दस दिन से है तो सर्प दस दिन से है मान लीजिए कि रजू क्योंकि में है। ब्रह्म में अविद्या है ब्रह्म कब से है अनादि से है अगर... हम जिस समय में अविद्या को देखें तो हमको कैसा कहेंगे अविद्या कब से आया जैसे हम रजू में सर्प देखें, मान लीजिए रजू अनादिकाल से पड़ा है तो हमको मानना पड़ेगा सर्प भी अनादिकाल से है इसी प्रकार की जो ब्रह्म में अविद्या है हम आज देख रहे हैं कि ब्रह्म में अविद्या है ब्रह्म तो अनादिकाल से है नित्य है इसलिए अविद्या मानना पड़ेगा अनादिंग क्योंकि हम आज देखते हैं तो कैसे कहेंगे पहले नहीं था तो इसलिए अनादिकाल से अभी जो विचार किया न पहले ब्रह्म है तो अभी और जीव को हो रही है तो अभिद्या जीव में है या ब्रह्म, ब्रह्म के साथ रहती है ये जो जीव बोलकर के पदार्थो बनेगा ये पहले अविद्या आने से ही जाकर के जीव बोलकर के पदार्थो एक, एक कल्पना होगा वो तो जीव में आना चाहिए साथ चाहिए केवल ब्रह्म अभी ये जीव एक कल्पना आएगा ये ब्रह्म है जीव कल्पना कौन कर देगा ब्रह्म तो नहीं करेगा ना ये आएगा कहाँ से अभी तो केवल ब्रह्म है अविद्या अगर यहाँ नहीं आएगा जीव। ये जीव की अर्थात कल्पना आएगा कहाँ से ये इसलिए ये अविद्या मिलने पर ही जाकर के जीव होगा ये कबो मिलेगा कहेंगे तो अनाधिकाल से मिला हुआ है इसलिए जीव भी अनाधिकाल से है ब्रह्म अविद्या जब तक साथ नहीं आएंगे जीव का कल्पना ही नहीं हो पाएगा इसलिए वेदांत का मुख्य मत है कि अविद्या ब्रह्म में रहेगा मतलब ब्रह्म के साथ रहेगा किंतु जीव में जीव को अनुभव होता है इसलिए वाचस्पति जी कहते जीव में अविद्या क्योंकि ब्रह्म को अविद्या का अनुभव नहीं होता है जीव को अनुभव होता है तो जीव को अनुभव होने से वाचस्पति जी कहे कि जीव में अविद्या किंतु ब्रह्म अविद्या का अधिष्ठान होने से विवरण मत में कहा गया कि अविद्या ब्रह्म में शारी पहले शारी ब्रह्म में अविद्या क्यूँकी ब्रह्म अविद्या मिलने से बाद में जीव का कल्पना होगा बाद में अर्थात सब तो है ये दोनों का अगर पहले साथ नहीं होगा तो जीव बोलकर के कल्पना ही नहीं हो पाएगा इसलिए अविद्या ब्रह्म का ब्रह्म के साथ अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम अंश पंचकम जगत में पांच अंश दिखता है अस्ति भाति प्रिय रूप नाम आद्य त्रय आद्य त्रय कौन हो गए ब्रह्म रूपम ये तीन ब्रह्म का अस्ति अर्थात जो सत कहते हैं भाति चित्त प्रिय आनंद ये तीन ब्रह्मो का और जगत रूपम तथा नाम रूप ये दोनों जगत का जितना जितना हम नाम रूपों को हटाते चलेंगे उतना अपना जगत हट जाएगा इसलिए इसको कहते हैं लय चिंतन चलते फिरते गंगा जी में मंदिर में कहीं भी लय चिंतन करें जिसको देखेंगे ये पृथ्वी नहीं ये जल नहीं जल नहीं है तेजल है वायु है आकाश से आकाश कहा है ब्रह्म से इसलिए जो देखते हैं ये ब्रह्म ही है अर्थात बाकी सबका सप्ताह नाम रूपों को बार बार हटाए ये चिंतन है तो जगत का धीरे धीरे सत्य तो बुद्धि हट जाएगा जब... ये, ये किसका है नाम का नाम नाम का है, का? का अविद्या होने पर ही तो जाकर के होगा ना अविद्या होने से अंतकरण अंतकरण होने से पाप पुण्य ये सब का विचार तो ये फिर रजस्तमस ये सब का आएगा रजस्तमस होने से परिच्छाव परिच्छाव होने से ये अनुभव करेगा दुख को अनुभव करेगा परिचिन्न भाग होने से दुखों का अनुभव नहीं करा छोटा उदाहरण हमको अप, हम अपने लिए सबसे ज्यादा प्रिय है है? और हमको हमारे जो मतलब है, मान लीजिए हमारा प्रिय कोई सौ व्यक्ति है उनके साथ जब हम रहेगा हमको भी अच्छा लगेगा लगेगा तो ये सौ के साथ रहने से हमको अच्छा लगता है हमको आनंद का अभिव्यक्ति होता है क्यों ये सौ का बीच में हम परिच्छेद अनुभव करते हैं क्या सबके साथ हम एक अनुभव करते हैं जितना जितना हम ऐक्य अनुभव बढ़ेगा उतना उतना आनंद का मात्रा बढ़ेगा इसलिए जो कहते हैं ये जो निष्काम करने कर, करने वाला देश सेवा करने वाला कहते हैं अर्थात उनके अभी अपना व्यक्ति शरीर से हट करके घर के साथ आदात घर से हट करके गाँव के देश के साथ आदात में होता है उसका परिचिन भाव उतना हटेगा और उतना आनंद में रहेगा जो जितने बड़े संसार के साथ आदत में करेगा वो उतना अधिक आनंद में रहेगा उसका दुख उतना घटेगा जितना छोटा में तादत में करेगा उतना परिचन्न भाव रहेगा तो ये अविद्या होने पर ही ये होगा अविद्या अर्थात तो वही जब रजस समझ लाएगा सत्व भी अविद्या का कार्य है किन्तु सत्व होने से क्या करेगा ना ऐक्यो को ज्ञान कराएगा ये जो अठाद अध्याय सर्वतु ये निकम भाव अव्यय ईक्ष अविभक्तम विभक्तु तत्व सर्वभूते न्ञान एक अव्यय भाव ईक्षते अविभक्तम विभक्तेशु विभक्त में भी अभिभक्त को दिखाएगा अर्थात परिचय का ज्ञान नहीं कराएगा सात्विक्ञान तो सात्विक ज्ञान होने से तो उसको आनंद का अनुभव होगा इसलिए कहते हैं कि सत्वो से सुख होता है तो रज हो जाएगा रज अर्थात अभिभक्त में अभिभक्तो को दिखाएगा हमेशा कहेगा मैं वो ये राजस्व कार्य है विवाद करना मैं वो तो जितना जितना रजस होगा उतना उतना दुख रहेगा तमस हो जाने से और अधिक सारे साधना है ये सत्व को ही बढ़ाने का अच्छा ठीक है अजय तो, अर्थात ये वेदांत का विषय है तो ये जितना जितना हम लोगों को स्पष्ट हो जाए इसमें तो थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा नहीं है मतलब तो तो आपको जो प्रश्न होगा हम लोग विचार कर सकते हैं तो ज्ञान लेने से पहले इसको पूरा भी कर देते हैं किताब को ओम शंकर भागि व्योगम वैक्त नमः ओम शादी